नमस्कार आप सुनर रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास मेहमानों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं तो आज के इस हमारे विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हैदराबाद से रेणुका भुट्टा आए हुए हैं उनसे हम लोग बातें करेंगे और आप सभी को उनसे रूबरू कराते हैं मुझे बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि दो दिन से उनके साथ मैं हूँ द फ्यूचर ऑफ पावर इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग देश विदेश से आए है है है है है और वो वो ये खास क्या है, अध्यात्म क्या अध्यात्म उसको जानने की की कोशिश इन सभी की है। तो चलिए चीजें कैसे हो रही है, उसके बारे में से जानेंगे लेकिन आप सभी की तरफ से रेणुका जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू नमस्कार रेणुका बुट्टा मैं हैदराबाद में रहती हूं और वाँ... मेरे डीन्स स्कूल्स मैनेज करती हूँ एंड सिक्सटीन्थ लोकसभा की मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट भी रह चुकी हूँ और थोड़ा सा पॉलिटिकल एंट्री आई मीन फर्स्ट टाइम एज ए पॉलिटिशन मेरा सिक्सटीनथ लोकसभा में हुआ है अभी हम कॉन्स्टिटेंसी में हमारी फाउंडेशन की तरफ से बुट्टा फाउंडेशन की तरफ से सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हैं और हम स्पेशली एजुकेशन पर बहुत फोकस करते हैं कॉन्स्टिटेंसी अच्छा। में और वहाँ पर बच्चों को लाइक गवमेंट स्कूल्स में mm -hmm. आजकल इंग्लिश इज बिग चैलेंज फॉर द रूरल पीपल उन लोगों को इंग्लिश सिखाते हैं कि इज अजी वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश mm -hmm. और वैसे ही उनको मैथ मैथ का भी बहुत फोबिया रहता है बच्चों में mm -hmm. वो वंदे मातरम की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और हम मिलके हम ये एक्टिविटी करते हैं वहाँ बच्चों को सिखाते हैं इजी लर्निंग ऑफ मैथ आल्सो सो दिस इज़ वन एक्टिविटी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी डू लॉट ऑफ ब्लड डोनेशन एंड लॉट ऑफ़ गाइडेंस टू द पीपल रूर रूरल एरिया में लोगों को हाँ, जागरूक जाग हाँ, करने और उनको समाचार मिलने का सही उनको स, या इंफॉर्मेशन राइट इन्फॉर्मेशन गिविंग एंड कैसे अप्रोच होना है वैसे भी हम वहाँ पर अपना ऑफिस है सबको गाइड करते है कि अगर कुछ समस्या है हुँ, तो हुँ, कैसे अप्रोच करना है गवर्नमेंट ऑफिस में कैसे जाना है वहाँ काम कैसे करवाना है अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम उनको हमारी ऑफिस से आदमी जाके भी पर्सनली आल्सो हेल्प करते हैं ऐसा छोटा छोटा हेल्प हम करते रहते हैं और हेल्थ uh, के जिसने भी प्रॉब्लम अगर कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम है उनको कहाँ जाना है कौन सा डॉक्टर के पास जाना है किस हॉस्पिटल में जाना है और वहाँ एक पूरा भी लाइक यू वॉट एवर द फैसिलिटीज़ वी हैव इन इन आर सोसाइटी लाइक इन अ इज़ प्रोवाइडिंग सो मैनी स्कीम्स सो दो स्कीम्स वी ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल लोगों को उनको पता नहीं चलता है कि उन स्कीम की बेनिफिट कैसे लेना हाँ. है हाँ. तो हम वो भी कोशिश करते हैं कि उनको बेनिफिट्स कैसे लेना है किस mm -hmm. तरीके से लेना है क्या प्रोसेस uh, है ऑल दीज वी हेल्प दैम सो सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज वी डूइंग दैट इट्स नाइस वी गेट सम काइंड ऑफ़ नो सेटिसफैक्शन इट्स लॉड ऑफ कंटेंट लॉड ऑफ सैटिस्फैक्शन वी गेट बाई डूइंग दीज थिंग्स सही बात है जब हम लोग सही काम करते हैं सही लोगों को सही चीज़ पहुंचाते हैं तो एक ख़ुशी मिलती है और वो काम आप अच्छा कर रहे हैं रेणुका जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में तो आपने आ, थोड़ा डिटेल बता दिया लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके फैमिली बैकग्राउंड में कौन कौन है और उनके बारे में भी बताया हाँ। <laughs> जी एक्चुअली हम बिजनेस बैकग्राउंड से हैं जी हस्बैंड की इंकरेजमेंट एंड सपोर्ट से हम बिज़नेस शुरू किए हैं और हमें एक बेटी और दो बेटे हैं mm -hmm. बेटी का शादी हुआ है और बेटे अभी बिज़नेस टेक ओवर किया है और वो बिज़नेस देख रहा है mm -hmm. तो फैमिली है और हैदराबाद में ही हमारा पूरा रिलेटिव्स Uh, दो भाई और एक बहन mm -hmm. और पेरेंट्स मामा और पापा दोनों भी हैदराबाद में ही रहते हैं भाई के पास सो so, हमारा फैमिली लाइक यू नो ऑल रिलेटिव कजन एंड एवरी वन आर हैदराबाद सो इट्स नाइस वील एन वन प्लेस जनरली लाइक बहुत अच्छा लगता है सही बात है कहीं दूर जाने की जरूरतली <laughs> अच्छा मम्मी पापा के बारे में कुछ खास बातें बताइए हाँ मम्मी पापा के बारे में। आ, मम्मी भी बहुत ऑन्टरप्रनर है वो बहुत बिजनेस में है और इन लाइक like, पापा भी बहुत नो फील्ड्स में रह चुके हैं फिल्म डायरेक्शन नो मूवी पूरा इसमें फिर आ, वो अभी अभी भी हमारी में करती और री ऑन्टरप्रनर लेडी एंड शी इज वेरी हार्ड वर्किंग हम बहुत सीखा है हम पेरेंट्स से और उनसे बहुत सीखने का भी है अच्छा कुछ बचपन की यादें बताइए ना मस्ती वाली जो आपके मम्मी के साथ हो बचपन की कुछ यादें ताजा बचपन बहुत अच्छा चला है I mean, always we, cousins, hum, as, अभी हमने बताया ना पूरे relatives हम हैदराबाद में रहते हाँ, हैं हाँ। जब हम बचपन में थे तो पूरे relatives एक ही colony में भी रहते थे अच्छा, तो इतना अच्छा है कि all cousins we have grown up together हम बहुत you uh, know very interesting lively I mean अपना बचपन चला है बीता है और इतना अच्छा खेला अभी ऐसे गेम्स भी है ऐसे बाहर जाके खेलने का बच्चों को तो अभी एक्सपीरियंस भी नहीं उक्षण है ऑप्शन ही, नहीं।, ही नहीं।, <laughs> नहीं है हम तो इतना एंजॉय किया अपना बचपन बाहर जाके खेलना और नो uh, कहीं पार्क्स में जाना कहीं हिल्स में जाना वो क्लाइम करो ये क्लाइम करो और अच्छा बहुत है ना इट वाज वेरी नाइस दोज मेमरीज आर रियली गुड इन नो वेन बी सिट एन रिकॉल दो हाउ ब्यूटिफुल आर इन अर चाइल्ड सो इट्स रियली नाइज चलिए आपकी बातें सुनकर मुझे मेरी भी बातें याद आ गई कि बचपन की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं टच ही करती हैं और फिर वो चीज़ें निकल जाती तो फिर वो वापस कभी आती नहीं है जैसे सवेरे सवेरे स्कूल में जाते थे हम लोग वो वही जैसे आपने कहा चाल में सब लोग रहते थे इकट्ठा वो हाँ। चाल में और उसमें जैसे लकड़ी के वो किचन के अंदर कोई छोटे बच्चे ना जाएँ इसलिए बीच में लकड़ा लगाते थे ना वो चल के अंदर ना जाए किचन हाँ। में तो बीच में लकड़ा लगा देते थे लेकिन जैसे वो लकड़ी भी पूरे दिन भर तो सेफ्टी का, का काम करता था लेकिन जब सवेरे होता था वो मेरे लिए डाइनिंग टेबल हो जाता क्योंकि मम्मी गर्म गर्म चबाती उसी लकड़ी पर डाल देती और मैं चाय ले उसे खाना शुरू कर देता था <laughs> तो ऐसी कई बातें जो हमारे जीवन में बहुत ही खुशी देती हैं हमें तो आइए आगे बढ़ते हैं रेणुका जी से बातें हो रही हैं और हैदराबाद से बिलोंग करती हैं और हैदराबाद की एक अपनी यूनिकनेस है उनकी भाषा वो हिंदी मिक्स करके जो हैदराबादी हिंदी बोलते हैं वो थोड़ा सा सुनाया <laughs> मैं सोचती हूँ कि मेरी हिंदी में थोड़ा हैदराबादी का कम है कम है अच्छा मगर हाँ वहाँ पर मिक्सड हिंदी रहता है और It's a you you know know mix mix of everything Urdu <laughs> <उर्दू> and Hindi <laughs> है। I think तो मैं, आ, मैं तो कर, always <laughs> mixed <है। laughs> <laughs> अच्छा, माँ को आपने याद किया है अभी भी आपके साथ काम कर रही है active है तो radio के माध्यम से उनको अगर एक गाना dedicate करना चाहें आप तो अभी तो उनके लिए कौन सा गाना आप oh <laughs> गाना आपको याद आ रहा है? मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है कोई गाना याद कराएं। गाना याद नहीं नहीं, मुझे <laughs> म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, मगर मेरे को मुझे ना मुझे लिरिक्स पता नहीं होता है इसीलिए आप ही हमारे मम्मा के लिए एक अच्छा सा गाना आप ही प्ले कर दीजिए <laughs> चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही खुशी की बात है और आप सुन रहे हैं रेडियो वन 90.4 एफएम रेणुका जी हमारे साथ है हैदराबाद से बिलोंग करते हैं और हैदराबाद की जो अपनी एक हिंदी है वो अलग है उर्दू मिक्स हिंदी होता है तो वो भी हम लोग कभी कभी सुनते हैं या सुनाते हैं एक हमारे कॉलर भी हैं जो हैदराबाद से फ़ोन करता है सवेरे सवेरे तो अच्छा लगता है उनकी जो वो बड़े पोलाइटली बोलते हैं क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ ना आ जाए तो वो बड़े सोच समझ के बात करते हैं <laughs> तो ऐसी बहुत ही अच्छा एक फील है वहाँ पर आई आगे बढ़ते हुए मैं है, हैदराबाद में कौन कौन सी चीजें हैं टूरिज्म वाली बातें वो हम रेणुका जी से सुनेंगे लेकिन अभी एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक में सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत और ये गाना रेनूका जी के मम्मी के लिए क्या नाम है उनका उमा उमा उमा जी अगर आप सुन रहे हैं तो आपके लिए रेनूका की तरफ से ये प्यारा संगीत आप सुनाए है मैया अब मुझको क्या डर है मैया तेरी गोद में सर है मैया मुझको क्या डर है मैया दुनिया नजरें फेरे तो फेरे दुनिया नजरें फेरे तो फेरे मुझ पे तेरी नजर है मैया तेरी गोद में सर है मैया अब मुझको क्या डर है मैया मुझको क्या डर है मैया दुनिया नजरें फेरे तो फेरे दुनिया नजरें फेरे तो फेरे मुझ पर तेरी नजर है मैया तेरी गोद में सर है मैया क्या डर है नमस्कार मैं हूँ हैबा नवाब यानी कि आपकी प्यारी इलायची फ्रॉम जीजा जी, जी छत पर है आप सुन रहे हैं मुझे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और रेणुका जी बड़ी अच्छी तरह से स्माइल दे रहे हैं <laughs> लेकिन आप देख नहीं सकते लेकिन उनकी मुस्कुराहट आप तक पहुँच गई है क्योंकि हमारा स्लोगन ही है सुनते रहो मुस्कुराते रहो तो आइए आगे बढ़ते फिर से एक बार रेणुका जी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा कि जैसे हैदराबाद में आपका बचपन बीता है वहीं पर आपने अपना पूरा जीवन बिताया है पढ़ना लिखना खेलना सब कुछ हुआ है तो मैं चाहूँगा कि वहाँ की कुछ टूरिज्म वाली बातें बताइए कौन कौन सी चीज़ें ऐतिहासिक प्लेस है जो हमारे यहाँ के जो राजस्थान है दूसरे स्टेट वाले सुन रहे हैं उन सभी को वहाँ का थोड़ा सा आकर्षण हो जाए अरे चलो अभी हैदराबाद जाके ये चीज़ देखते हैं अच्छा हैदराबाद पहले जब हैदराबाद बताने से ही हमको याद आता है चार सही बात है और चार गोलकोंडा ये बहुत एक या नो हैदराबाद को रिप्रेजेंट कर इट्स अ वेरी नाइस टूरिज्म एंड हैदराबाद इज़ नोन फॉर पर्ल्स और हैदराबादी बिरयानी और चिड़ी बाज़ार Like चार मीनार में बैगल्स एंड दीज आर वेरी फेमस इन Hyderabad. हैदराबाद नाउ हैज़ चेंजड अ ल लॉट हम बचपन में जैसे थे तब हैदराबाद अलग था अभी हैदराबाद फिर भी इतना आगे बढ़ने के बाद भी mm -hmm. जो चीज़ है वहाँ का औरिजिन लाइक यू नो लाइक बिरयानी and पर्ल्स and बैंगल्स एंड चार मीनार ये तो अभी भी उसकी पहचान उसकी पहचान अभी भी है तो दिस इज दैट्स द ब्यूटी ऑफ हैदराबाद एंड इट रियली एकोमिडेट्स एवरीवन और देश में भी कहीं किसी कोने से भी कोई आया है ना वो ऐसे कहते हैं कि पहले हैदराबाद इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस रहने के लिए वेदर वाइज एंड एवरी यू सी इन एवरी एस्पेक्ट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस सो वी रियली लव आ हैदराबाद एंड वी एन्जॉय रिसेंटली क्या क्या चेंजेस आप देख रहे हैं ये बात आपने बताया जो टूरिज्म के हिसाब से ठीक है लेकिन रिसेंटली जो नई नए चेंजेस आ रहे हैं वो कौन कौन से रिसेंटली लाइक हैदराबाद इज ग्रोइंग लाइक इन ऑफ it industry is here like mm -hmm, there mm -hmm. and its it is increasing and its growing there and lot of things are happening and population bad raha hai or traffic bhi zyada ho gaya hai Achha. like hyderabad mein <laughs> traffic ka problem nahi hota tha magar naya city mein agar if you come to gachibowli or uh, madapur side or kondapur side a gaya to aapko like you know bangalore or mumbai se bhi like you know, yeah its like you know so uh, center place center place and its traffic is Really horrible. This is mm. what is is happening. But of course, we are very confident. Hyderabad is like a developing city. R B. वहां पर ज़्यादा काम हो रहा है. तो definitely like you know future is going to be a better. Mm. But these are the things which have come up and recently. And um, of course, uh, uh, Shilpa Ramam is one of the beautiful place. Mm -hmm. And uh, of course. Uh, के बी आर तब के बी आर पार्क इट्स मॉर्निंग वॉकर्सर एंड डेली मॉर्निंग वॉकिंग होता है लोग वहाँ आके इट्स पार्क है ब्यूटिफुल लॉर्ड ऑफ पी काक्स एंड ट्रीज एंड लवली प्लेस तो इतना सुंदर जगह है के बी आर ऐसा बहुत कुछ है वहाँ पर हैदराबाद में मेरी सिटी मैंने देखी हूँ I mean, my where I belong to, where I move around, and where I do, that is the area where I'm explaining. And दूसरा जगह जहाँ second phase of Hyderabad, like you know, uh, the other city. वहाँ तो मैं ज़्यादा तक नहीं जाती हूँ मगर दाइजो इज ग्रोइंग हैदराबाद इज ग्रोइंगेरी फास्ट चारों तरफ से बढ़ रहा है इट्स अल प्लेस एंड लौड़फ़कोर्स फिल्म सिटी फिल्म सिटी तो बहुत दिन उनसे है बहुत लौड़फा शूटिंग्स uh, hmm. होते है वहाँ पर और uh, लॉट ऑफ़ सीरियल्स भी होते हैं सीरियल्स का भी वो पूरा चलता है तो जरूर एक बार जाके देख के आए टैंक में तो बहुत अच्छा है आजकल तो फेस्टिवल वहाँ बना वहाँ से लाइक बतकमा इज दिवल एंड वहाँ तो बहुत अच्छा होता है और काइट फेस्टिवल लाइक यू नो फॉर शांति एंड ऑल इट्स चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हैदराबाद के बारे में आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी कभी हैदराबाद आपको जाना हुआ तो इन सारी चीज़ों को जरूर देखिए चार मीनार गोलकंडा फोर और अभी जो फिल्म सिटी के बारे में आईटी सेक्टर के बारे में आईटी हब है बहुत बड़ा आईटी सेक्टर वहाँ पर बना हुआ है तो वो सारी चीज़ें ज़रूर आप देखिएगा अब चलिए आगे बढ़ते हुए मैं फिर से आप सभी को रेणुका जी से जोड़ना चाहूँगा जो दो तीन दिनों से यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी का जो शांतिवन है वहाँ पर उपस्थित होकर हसबैंड एंड वाइफ दोनों मिस्टर एंड मिसेस यहाँ पर एक स्पिरिचुअल एटमोस्फीयर में वो रह रहे हैं एक बहुत ही सुंदर एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं तो यहाँ पर तो एक विशेष एनलाइटमेंट टू द लीडर्स करके एक प्रोग्राम हुआ था जिसका नाम है द फ्यूचर ऑफ पावर तो इस प्रोग्राम को आपने अटेंड किया है तो मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम का जो थीम है या फिर जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई उसका थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे श्रोताओं के लिए इट्स अल्सपीरियंस uh, हम पहली बार uh, ब्रह कुमारी आए हैं Uh, बहुत uh, इतना अच्छा एक्सपीरियंस हमने नहीं सोचा था यहाँ आने के बाद सी ऑलवेज uh, कहीं भी गए तो अपना को एक एक्सपीरियंस मिलता है अपने आंखों को एक पसंद मगर hmm. यहाँ पर एक सोल को एक्सपीरियंस मिला oh. है इट्स बिन सो कनेक्टेड नो हम मैंने इतना इन्वॉल्व होके होके मैंने पूरे के पूरे स्पीच और जितना भी प्रीचिंग हुआ है वो hmm. पूरा इतना इन्वॉल्व होके सुनी हूँ मैं इतना कनेक्ट हो गई हूँ इट्स लाइक यू नो इट्स ट्रू लाइक यू नो वी आर सो बिजी इन आर लाइफ्स एंड वी फर्गेट लाइक द बेसिक थिंग्स ऑल्सो लाइक जो अपने आप को जो केयर करना है जो अपने अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट देना है थोड़ा काम एंड साइलेंस में रहना ये पूरे चीज़ भूल जाते हैं मगर यहाँ आने के बाद पता चला कि ऑलवेज बीइंग पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक एंड ऑलवेज थिंक यू नो समथिंग व्हिच इज़ लाइक गिव्स यू अप्पीनेस इन हैप्पीनेस एंड दैट सोल वट इज़ अ सोल सोल एंड हाउ कैन यू कनेक्ट टू द परमात्मा द सोल कैन कनेक्टेड टू द परमात्मा सो द प्रोसेसिंग ऑफ़ कनेक्टिंग हाउ टू कनेक्ट दैट द प्रोसेसिंग वॉज टॉट टू अर्स इतना अच्छा सिखाया है कि येस यू नीट टू डू दिस दिस यहाँ जो कुछ भी हम सीख रहे हैं अगर हम जाके practice नहीं किया तो पूरा दो दिन का ही रह जाएगा तो वी नीड टू प्रैक्टिस एंड आई हैम आई फील लाइक पीपल शुड हैव द स्पिरिचुअलिटी एंड अ स्पिरिचुअल माइंड देन ओनली लाइक यू नो वॉट हैपन्स वेन यू आर इन दैट मूड दैट हैप्पीनेस दैट ब्लिसनेस दैट काइंड ऑफ यू नो थिंग इन दैट मूड ऑलवेज यू वॉन्ट टू मेक वेन यू आर हैप्पी यू क्रिएट दैट हैप्पीनेस इम अराउंड you. यू क्रिएट दैट काइंड ऑफ environment everywhere. So that you know increase that goes on. like that's how we spread our you know kind of a positiveness in the society mm -hmm. i think people should take a break and for some time and come here and reju rejuvenate ourselves like you know get more and good energy positive energy so iske mm sath hum aur acha kaam kar payenge aur positive way se hum bahar ja sakte hai i i'm i'm just i made up my mind i'm going to do this meditation it it is like maybe initially maybe it difficult for me to pract, you know doing that mm -hmm. but as i'm practicing and definitely one day i will connect to the you supreme. know supreme uh <laughs> power and that that that kind of uh, willingness and that kind of uh, you know mindset we have to make otherwise things will not happen mm -hmm. so i'm so happy here coming here and especially shivani behan unki speeches unki इतना अच्छा कनेक्ट हुआ इतना ना इट वॉज़ सो गड एंड यू रियली फील लाइक यू रियलाइज़ वाइल देर टेलिंग लाइक यू नो और वो जब एक्सप्लेन करते रहते हैं ना तब हम येस दिस इज़ ट्रू this is true hmm. you Scrolling know that but, you but yeah we forget so we have to just keep it in our mind like i'm a happy soul and i want to be i'm a pure soul and i want to be a positive and i just want to do this if i keep doing that and i think i'll be a very positive person <laughs> <laughs> and i can change many of them that's my confidence and yeah, i hope it. that i'm going to do bahut badhiya bahut hi sundar uh -huh. experience aapne share kiya renuka ji uh -huh. ek sa vakta hu hamare sabhi shrota jo इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आपको सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने जो कनेक्शन की बात कही कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग तो करते हैं इवन हैदराबाद अगर बात करें तो साउथ में सभी लोग भक्ति करते हैं लेकिन उससे अलग क्योंकि भक्ति एक रिलिजन हो गया वहां exactly. पर वो चीज़ें करते हैं लेकिन यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं आत्मा के बारे में यहाँ स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात हो रही है, है। तो स्पिरिचुअलिटी में होता है क्या कि आप अपने आप से और ईश्वर से कनेक्ट होते हो तो ये डायरेक्ट लिंक आपकी लग जाती है और आप टू द ग्राउंड आप काम करते हैं आप उस जिस एनर्जी के पावर आपके अंदर है उसके साथ आप डील करते हो बातें करते हो तो जैसे आप अगर शांति चाहते हैं तो हम लोग बाहर से कहीं उसको ला नहीं सकते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर है और जब हम उस अंदर के शांति को समझ लेते हैं और उससे कनेक्ट होकर हम दूसरों के साथ शांति के साथ बात करते हैं तो नेचुरली वो परमात्मा की शक्तियाँ हमारे साथ जुड़ जाती हैं और हम सबके साथ शांति से, से व्यवहार कर सकते हैं तो वो चीज़ें भक्ति में नहीं आएगी क्योंकि भक्ति में एक कर्मकांड है हम लोग अपने लिए थोड़ी देर के लिए वो करते हैं और फिर वापस भूल जाते हैं exactly. और यहाँ एक कनेक्शन है जो लाइफ टाइम आपको एनर्जी फ्लो आपको मिलता रहता है तो वो चीज है कि आपने सही से समझा उसको ना है, खुद को जाना है अपने अंदर सब कुछ है उसको आइडेंटिफाई करके उस पॉजिटिवनेस को अगर हम बाहर निकाले और उससे हम एंजॉय किया उस हैप्पीनेस से हम अगर है तो अपना लाइफ इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल वी ब्यूटिफुलजॉय ईच एंड एवरीथिंग, वो अगर हमारे अंदर से जब बाहर आया है तो हमें हर एक स्मॉल छोटी छोटी चीजें भी बहुत, बहुत <laughs> और वक्ति में कितना भी बड़ा भंडारा लगा दो फिर भी अनसेटिस्फैक्शन रहता ही है तो वो चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल रियलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है सत्य क्या है सत्य समझ लिया तो फिर सब कुछ आपके साथ हो जाता है फिर उसमें कोई दुश्मनी लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ नहीं आता है वहाँ पर सिर्फ प्यार ही प्यार निकलता है तो चलिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को यहाँ से एक केंद्र लेके जा रहे हैं नॉलेज का और उसको वहां जाके एनलाइटमेंट रखेंगे और दूसरों के साथ शेयरिंग भी करेंगे, करेंगे। <laughs> तो चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में हमने काफी अच्छी बातें की रेणुका जी ने बहुत अच्छी बातें और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस स्पिरिचुअलिटी का शेयर किया आशा करता हूँ आप भी इन चीजों को समझे और अपने जीवन में से अप्लाई करें और नीलकंठ जी भी उनके साथ आए हुए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद शुक्रिया क्योंकि जब दोनों जन साथ चलते हैं तो गाड़ी अच्छी तरह से चलता है अगर एक भी टायर पंक्चर हो जाएगा तो गाड़ी चल नहीं सकेगा तो नीलकंठ जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएँ हमारी ओर से और रेणुका जी जाते जाते मैं कहूँगा कि एक मैसेज के तौर पर हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे आप जी हर पर्सन के इसमें एक हैप्पीनेस से बड़ा कुछ भी नहीं रहता जी, जी. है तो उसको रिकोगनाइज़ करना उसको आइडेंटिफाई करना और अपनी लाइफ को हैप्पी बना के आगे जाना है और ये हैप्पीनेस जो है सबको शेयर करने से बढ़ता है इसको एक्सपीरियंस करिए और सबको बांटिए देन दैट मेक्स अ लाइफ ब्यूटीफुल and happy lives. so I just wanted to give, uh, tell everyone be happy always in any situation given situation then just be happy and make sure like others also happy. thank you चलिए बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया खुश रहो और खुशियाँ बांटो ये आपका मैसेज था और हमारे सभी श्रोताओं को यही कहना चाहूँगा कि इस मैसेज को याद रखिए और बीच बीच में रिवीजन करते रहें कि मुझे क्या करना है तो अपने आप को खुश रखते हुए दूसरों को खुशी देने का ये प्रयास आपका जारी रहे आप इसमें सफल हो ऐसी शुभकामनाएं करते हैं फिर से एक बार नीलकंठ भाई और रेणुका जी को बहुत सारी शुभकामनाएँ हमारी ओर से मंगल कामनाएं थैंक यू थैंक यू सो मच आप सुनाए हैं रेन्यू मधवन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो खजाना खुशी का लुटाते रहो खजाना खुशी का लुटाते रहो she da ho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 सबको पिलाते रहो गाते रहो गुनगुनाते रहो मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो सदा खुश रहो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 गाना खुशी का लुटाते रहो गाते रहो गुनगुनाते रहो मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो सदा खुश रहो